महाभारत आश्रेधिक पर्व तैयोध्याय ब्राह्मण का पत्नी के प्रति अपने ज्ञान निष्ठ स्वरूप का देना ब्राह्मण उवाच ना हम तथा भीरुचरा विलोक यथा तर्जये स्वबुद्ध्या विप्रोस्म मुक्तस्मे इवनेचरोस्म गृहस्थधर्मावृतवान् तथास्मी नहमस्में यहां तम पश्यसे चुभशुभे मै व्यात युंचिजगती ग ब्राह्मण ने कहा भीरु तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो मैं वैसा नहीं हूँ मैं इस इस्लोक में देहाभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ मैं ब्राह्मण जीवन मुक्त महात्मा वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है ये के, बोलो के ते में जो कोई भी स्थावर जंगम प्राणी है उन सब का विनाश करने वाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो जिस प्रकार की लकड़ियों का विनाश करने वाला अग्नि है राज्यम पृथिव्या अथवा तथा अथवाहत्ति बुद्धि धनम संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग पर जो राज्य है उसे यह बुद्धि जानती है अतः बुद्धि मेरा धन है एक पंथ ब्राह्मणा ये नगछति तद्विध गृहसु वनवासुगुवासु भिक्षुषु ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वान और संन्यास आश्रम में स्थित ब्राह्मण जिस मार्ग से चलते हैं उन ब्राह्मणों का वह मार्ग एक ही है। हैग्रह एक बुद्धिपाते नाना लिंगाश्रम स्थान बुद्धि समात्मिक सरित सागरम यथान क्योंकि वे लोग बहुत से व्याकुलता रहित चिन्हों को धारण करके भी एक बुद्धि का ही आश्रय लेते हैं भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है वे अंत में एकमात्र ब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्र को प्राप्त होती हैं बुद्धिम गम्यते मार्ग शरीर गम्यंत कर्माणी शरीरम कर्म बंधन यह मार्ग बुद्धिगम्य है शरीर के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता सभी कर्म आदि और अंत वाले हैं तथा शरीर कर्म का हेतु है तस्मात्ति परलोक कृतम भयम् तद्भाव भाव निरता इसलिए देवी तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए तुम परमात्म भाव की भावना में रत रहकर अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी इसी महाभारत आसु मेह दिखे परमणि अनुग्रीता परमणि ब्राह्मण गीतासु त्रैत्रसोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशुमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक तैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ